कुछ हमारे दोस्त जो रेडियो मदबन को सुन रहे वो खाना खा चुके होंगे और कुछ अभी खाने की तैयारी कर रहे होंगे या डाइनिंग टेबल की तरफ अपने आप को ले जा रहे होंगे हो सकता है कि आपके घर में अभी कुछ नया कुछ बन रहा होगा और उसके इंतज़ार में आप हैं तो चलिए आपके घर में कुछ दोस्त मेहमान भी आ चुके होंगे छुट्टी के दिन तो आप इस तरह से रिलैक्स फील कर रहे होंगे और आप सदा मस्त रहें खुश रहें और चलिए आज के सलामी ज़िंदगी में हम लोग हमारे साथ ख़ास सीनियर सिटीजन को हम लोग बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनके कुछ अनमोल अनुभव हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनके अनुभव को हम सुनते भी हैं तो हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं तो आइए आज के सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ जैंत शंकर बिडेजी है जो सेवेंटी रनिंग है और बहुत ही अच्छा एक्टिव मेंबर है तो उनके द्वारा हम सुनेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से जयंत बिडेजी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद और सभी रेडियो मधुवन सुनने वालों का मैं सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। आज मुझे आपने अपने रेडियो मधुबन पर बोलने का मौका दिया और कुछ मेरे अनुभव या मेरे बारे में जानने की जानकारी आपने अपनी दिखाई तो उसमें मेरे को बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है सर्वप्रथम मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं क्योंकि मैं आ, सत्तर में आ, अभी चल रहा हूँ और आ, मेरा जन्म उन्नीस में हुआ था और उन्नीस में उस समय ग्वालियर में ही हुआ और जैसा कि सभी लोग जानते हैं बचपन में जैसे हम लोग होते हैं सब पालन पोषण अपने घर पे माता पिता ही करते हैं और चूंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी हमारे पूरा परिवार इतना बड़ा था मैं सबसे छोटा था परिवार में खास करके क्या है कि हमारी तीन बहने थी वो तीनों बहनें भी बड़ी थी और बाकी पांच भाई जो मेरे अलावा थे वो भी सब मेरे से बड़े थे okay, सबसे छोटे आप? सबसे छोटा मैं ही था <laughs> हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे लाड़ प्यार बहुत किए गए हमें कुछ भी नहीं मिला हालांकि लेकिन हम हमारे माता पिता को कभी भी दोष नहीं देते क्योंकि उस समय की जैसे परिस्थिति होती है उसी हिसाब से सभी चल रहे थे और हमारे सबसे बड़े भाई की चूंकि शादी हो चुकी थी तो उनको जो पहला लड़का हुआ उसके और मेरे उम्र में मुश्किल से छः महीने का अंतर था वो मेरे से छः महीने छोटा था तो सब लोग हम लोगों को भाई भाई ही कहते थे कभी कभी वो ये भी बोलते थे कि आप उन्हीं के लड़के हो क्या जबकि मैं बोलता था कि नहीं मैं उनका सबसे छोटा भाई हूँ लेकिन ये परिवार एक कारण ये होता है कि परिवार जब बहुत बड़ा होता है तो कई सारी उसमें अच्छी चीज़ें घट गट, घटती है कई मज़ेदार चीज़ें घटती है लेकिन परिवार बड़े होने का भी एक फ़ायदा ये होता है मतलब आनंद ये होता है कि जो भी काम आता है सब लोग आपस में शेयर कर लेते हैं लोड सबके ऊपर एक अकेले के ऊपर नहीं पड़ता जैसे कि आजकल अपन देखते हैं कि यदि कोई भी काम करना है आपको बिजली के बिल जमा करना है पानी का बिल जमा करना है टेलीफोन कर, एक ही आदमी होता है वही सब जगह भाग करता रहता है और वही सब कुछ करता है लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि भैया आप, आप ये काम कर लो जाके राशन ले आओ या फिर आप बिजली का बिल जमा कर देना आप पानी का बिल जमा कर देना तो सब लोग शेयर हो जाता था एक आदमी के ऊपर कभी लोड नहीं पड़ता था तो हम लोगों को काफ़ी फ्रीनेस भी रहती थी हम लोग पढ़ाई के भी करते थे साथ साथ खेलते भी थे खेलने के साथ साथ हम लोगों को पूरी तरह से मतलब छूट दी गई थी कि कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे किसी भी काम में कभी दखल नहीं देता था कि आपने आज पढ़ाई कर ली कि नहीं स्कूल में किया हुआ काम पूरा किया कि नहीं कोई पूछता नहीं था सब तो ये जानते थे कि हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं लेकिन हमको घर पे जो शिक्षा दी जाती है वो प्रथम शिक्षा घर से ही मिलती है और दूसरी शिक्षा हमको जो दी जाती है वो स्कूल में मिलती है क्योंकि हमारे जो शिक्षा देने वाले अध्यापक होते टीचर्स होते हैं वो हमको वहाँ पर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताते हैं और घर पे जो शिक्षा दी जाती है वो हम लोगों को और लोगों से वार्तालाप कैसे करोगे मिलोगे तो कैसे बात करोगे बड़ों का सम्मान कैसे करोगे छोटों का आदर कैसे करोगे ये सब हमको घर से ही मिलता है खास खास इसके साथ में भी हमारे जो त्यौहार वगैरह आते हैं उनके ऊपर भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई जाती है कि आप शाम के समय भगवान का नाम लोगे सुबह भी लोगे सुबह कितने बजे उठ के नहाओगे आपको मतलब पूरी तैयारी से घर पर जो शिक्षा मिलती है वो आगे जाकर मतलब बड़े होने पर आपको उसका बहुत बहुत फायदा मिलता है ये काफ़ी एक, काफी, एक आ, आ, मतलब बेस जिसे बोलते हैं या अपन आधार बोलते हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है जो कि आजकल के नए जमाने में जिसकी कभी पाई जाती है हमारा जैसे भी बचपन हुआ हम लोग शिवपुरी चले गए शिवपुरी एक छोटा सा गांव था वहाँ शिवपुरी कहाँ पर आता है ग्वालियर से पास में ग्वालियर और गुना से बीच में है और हम लोग वहाँ पर पिताजी चूँकि वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और वहाँ पर हम लोग सात साल रहे बहुत बड़ा बंगला था दो दो गाड़ियाँ थी और उस समय के ज़माने में मतलब यानी आप समझ लो कि 1952 सौ में एक व्यक्ति के पास गाड़ी होना मतलब यानी बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि वह व्यक्ति गाड़ी से ही पूरे शहर में या गांव में जाना जाता था बहुत कम गाड़ियां होती थी अधिकतर तांगे और यही चलते थे साइकिलों से भी साइकिल भी बहुत कम घरों में थी लेकिन हम लोगों को उस समय गाड़ियों का भी शौक मतलब यानी बैठने में आनंद आया बैठने का मौका भी मिला और ये सब हमारे माताजी और पिताजी की ही देन थी कि जो हमको ये लाभ मिल सके उसके बाद में धीरे धीरे जब शिवपुरी में हम उन्नीस में हमारी सबसे बड़ी बहन थी उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो हम लोग ग्वालियर आ गए ग्वालियर में चूंकि हमारा बहुत बड़ा मकान था और वहाँ पर हमारे और भी बाकी भाई रहते थे चाचा जी भी रहते थे और हम लोग वहीं पर आके ग्वालियर में अपना पूरा रहने लगे शिवपुरी फिर हमने छोड़ दिया उसके पश्चात जैसे समय गुजरता गया तो हमारी बड़ी बहन थी उसका वहीं पर देहांत हो गया और लेकिन वो उसमें से धीरे कर धीरे से चूँकि फैमिली बहुत बड़ी थी परिवार बहुत बड़ा था तो धीरे धीरे करके उसको काफ़ी सब लोगों ने संभाल लिया अपने आप को और हमारी जिंदगी आगे बढ़ती चली गई हम लोग जैसे भी आगे उन्नीस के पश्चात जैसे हम लोग आ, मतलब हायर सेकेंडरी के पास में आए मतलब आठवीं पास कर लिया था नौवीं पास कर लिया था उसके बाद में हायर सेकेंड्री में पदार्पण किया मतलब नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं उस समय हम लोगों को करना पड़ता था उसके बाद में हम लोग को कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ता था तो 1965 में हमने हमारी वो शिक्षा पूरी की लेकिन उस जमाने में भी हम लोगों को खेलने का बहुत शौक़ था हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे और बाकी के जो उस समय के जो खेल थे जो अपने जैसे गिल्ली डंडा है अंटे हैं जैसे अंटे भी आप सब लोग जानते हैं आजकल सब लोग भूल गए कि मतलब बाहर के जो मतलब मैदानी खेल है वो सब लोग भूल गए हैं और वो सब हम लोग करते थे और हमको याद है कि उस समय एक बार कॉलेज में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में तो छः महीने के लिए हमारा कॉलेज बंद हो गया था तो हम लोगों ने जब छुट्टी मिली है तो फिर हम सब लोग दिन भर बाहर ही खेलते रहते थे लेकिन घर पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता था कि आप क्यों खेल रहे हो आपको क्या मतलब पढ़ाई नहीं करना है क्या लेकिन पढ़ाई के नाम पर हमें कभी भी किसी ने कोई डाँटा नहीं हमारी शिक्षा इसी तरह से पूरी हायर सेकेंडरी तक बारहवीं तक होती रही जयवंत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनकर मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है और ख़ास करके अभी के जो बच्चों को हम देखते हैं तो छोटे बच्चों को भी आजकल जो है डिजिटल मोबाइल दिया जाता है और वो बच्चे जो है घा आउटडोर यानि मैदानी खेल शायद उनके जीवन में या उनके <laughs> अंतराल में कभी भी नहीं आता है और वो बच्चे जो है घर में ही रहते हैं या तो फिर लैपटॉप या तो फिर मोबाइल या तो फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं और साथ ही साथ उनको मैदानी खेलों का अनुभव नहीं होने के कारण काफ़ी बार उनको जो है आगे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है उनके समझ या फिर उनके जीवन के साथ वो चीज़ें जुड़ती नहीं हैं और आज हम लोग देखते हैं कि छोटा बच्चा भी मोबाइल से खेलता हुआ दिखाई देता है तो जो आपको खुला मैदान मिला और उसके लिए किसी ने कोई रोक टोक नहीं की वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट समझ हूँ आपके समय की वो चीज़ें सिर्फ आप ही को शायद मिल गई हैं आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है जयवंत जी हमारे साथ है और काफ़ी जो उनके बचपन की बातें बड़ी फैमिली के बारे में बताया और जब भी बड़ी फैमिली की बातें होती हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ बड़ा ही मनोरंजक और बहुत ही आनंदमय चीज़ें जैसे आता है कि इनके बड़े भाई के लड़के के उम्र में और इनके उम्र में सिर्फ छः महीने का अंतर था तो ये बहुत ही अनकॉमन चीज़ लगती है और बड़ा ही आनंद भी देता है और कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें हमारे बीच में आती हैं तो आइए इस तरह की जब बातें हम लोग करते हैं किसी सत्तर साल के उम्र के जैवंत जी से तो उनके पास इस तरह की बातें हमको सुनने को मिलता है पढ़ाई पूरा करने के बाद जैसे कि हमारे अब वर्तमान समय में जितना मैं जानता हूँ दसवीं या बारहवीं होने के बाद आज के स्टूडेंट जो है करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं सब्जेक्ट कौन सा लेना ये सोच शुरू करते हैं और कई लोग तो जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं गांव में रहते हैं वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक नौकरी मिल जाए या फिर अपना खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करें तो आपका जब परिवार में भी अच्छा सब कुछ था तो क्या आपने सोचा था कि मुझे क्या बनना है क्या उस समय ऐसी कोई विचारधारा आपके मन में आई थी या नहीं आई थी बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि आजकल के बच्चे जो है वो छुटपन से ही बचपन से उनके हाथ में मोबाइल और घर में बैठ के कंप्यूटर पे वो खेलते रहते हैं और आ, मैं यही एक चीज़ आपको बता दूँ कि आज जो सत्तर साल की उम्र में मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ और अपने को एक्टिव समझ रहा हूँ उसका कारण भी यही है कि हम छुटपन से ही काफ़ी अच्छे वातावरण में रहे हैं क्योंकि आजकल के बच्चे हमेशा घर में ही बैठे रहते हैं आप देख सकते हैं उनके खाने पीने में भी काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है साथ ही साथ खाने के साथ साथ उनका रहन सहन में भी फर्क पड़ा हुआ है और इसी कारण से उनमें काफ़ी वीकनेस आ गई है बॉडी में भी और जो रेजिस्टेंस होना चाहिए बॉडी का जैसे आजकल मिनरल वाटर के सिवा तो बात ही नहीं करते जबकि हम लोग अभी कहीं पर भी जाते हैं तो हम ये सोचते नहीं कि वह पानी कैसा है पीना है न आप बोतल भरो और पानी पियो सीधी सी बात है कुछ नहीं वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी बॉडी को उसी तरह से चेंज होना ज़रूरी है तो यही हम लोगों ने एक्चुअली अभी तक हमने हमारी बॉडी को तैयार किया है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी भी वातावरण में अच्छे तरीके से रह सकते हैं हमें कोई ना तो हम जब बाज़ार में निकलते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं तो ना तो हमको अपने मुंह ढकना दख, पड़ते हैं ना ही नाक ढकना पड़ते हैं जैसे कि आजकल अपन देखते हैं और इतना सब ढकने के बाद भी वो इतने नाजुक होते हैं कि थोड़ा सा उनको कहीं से प्रदूषण मिल जाए तो वो बीमार हो जाते हैं चलो मैं अब आप, आप, आप आपको अपने अगले जीवन के बारे में बता दूँ चूँकि मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक़ था आपको एक खास चीज़ बता दूँ कि क्रिकेट का शौक हमको काफ़ी पहले से लगा था उन्नीस मेरे को लगा और उस समय सिर्फ रेडियो पे कमेंट्री आती थी और मुझे एक ये वाक्य याद है जैसे मैं कानपुर टेस्ट हो रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ में और उस समय अपने यहाँ के एक बॉलर जयसु पटेल ने नौ विकेट लिए थे और उस कारण से अपने देश ने भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को कानपुर की धरती के ऊपर मतलब भारत की धरती के ऊपर पहली बार हराया था वो वाक्य मैं आज तक कभी नहीं बोल पाया उसके बाद से हम लोगों ने खेलना चालू किया और जैसे जैसे स्कूल के बाद में हम कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी हमने उसको जारी रखा जब कॉलेज में मैं गया तो मैंने सबसे पहले मेरी इच्छा तो काफ़ी थी कि मैं इंजीनियर बनूं लेकिन किसी कारणवश हम इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को एडमिशन ना मिल पाई चूँकि मेरा परसेंटेज इतना अच्छा नहीं था तो उस समय क्या होता था किसी भी कॉलेज में आप यदि एडमिशन लेना चाहते इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वहाँ परसेंटेज के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाता था हम मेरा परसेंटेज हालाँकि काफ़ी कम था तो वहाँ पर प्रवेश नहीं मिला लेकिन मेरे को पॉलीटेक्निक में प्रवेश मिल गया लेकिन वो पॉलीटेक्निक जो था वो उज्जैन में था ग्वालियर से काफ़ी दूर था और इस कारण से हमारे पिताजी ने वहाँ पर भेजने के लिए मना कर लिया तो फिर मैंने बोला आप जब वहाँ जाना ही नहीं है तो ग्वालियर में ही पढ़ना है और ग्वालियर में पढ़ना है तो फिर सिंपली जैसे सभी लोग करते हैं कि हमने बी में कॉलेज में एडमिशन ले लिया बी एस सी पार्ट वन किया पार्ट टू किया पार्ट थ्री किया और जब वो कॉलेज में भी हम पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम आ, आ, यही कर रहे थे कि कॉलेज में भी क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट के साथ साथ वहाँ पर एनसीसी की ए, को भी हमने ज्वाइन किया था क्योंकि एनसीसी उस समय के उसमें देखते हुए परिवेश में देखते हुए काफ़ी कंपल्सरी हो गया था अच्छा। उससे जस्ट पहले 1965 में और उससे उन्नीस में क्योंकि अपना चाइना और पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई हो चुकी थी और उस लड़ाई के कारण अपने मिलिट्री को आर्मी को और फोर्सेस को ऐसे लगता था कि जो भी यंग ब्लड आ रहा है जो भी अपने युवा लोग आ रहे कॉलेज से वो अपने यहाँ पर शामिल होना चाहिए जरूरी तो उसको कॉलेज से ही उनको शिक्षा देना जरूरी है इसलिए एनसीसी जो कि नेशनल कैडेट कॉर के नाम से जाना जाता है तो उस समय वो कंपलसरी किया गया था और परीक्षा में बैठने के लिए उसका भी अटेंडेंस परसेंटेज में काउंट किया जाता था तो हम लोग लेकिन सिंसियरली कहते थे हम उसकी परवानी करते थे कि हमारी अटेंडेंस कितनी है हम बहुत ही सीरियसली करते थे और हमेशा कोशिश ये करते थे कि पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी या कोई फंक्शन के दिन जब परेड होती थी तो हम लोग सबसे पहले लाइन में रहे क्योंकि हमारी ड्रेस बड़ी अच्छी रहती थी जूते अच्छे पॉलिश होते थे बेल्ट को भी पॉलिश करके रखते थे और कैब वैब बिल्कुल अच्छी तरह से लगा कर हम लोग चलते थे तो हम लोग कोशिश यही करते मतलब काफ़ी सिंसेयरली हम लोग उसमें भी भाग लिया क्रिकेट खेलते थे तो वो भी काफ़ी सिंसेयरली खेला क्योंकि कॉलेज में था तो मेरे को हमेशा उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन ही भेजा हालांकि मेरे को डर लगता था फास्ट बॉलिंग से लेकिन उस समय आजकल जैसा हेलमेट नहीं था ना ही चेस्ट गार्ड था ना ही आपका एल्बो गार्ड था कुछ भी नहीं था सिर्फ एफडमन गार्ड था और पैड्स पहने जाते थे और वो भी कभी कभी पैड्स टूटे हुए पहनते थे कभी कुछ रस्सी बांध के पहनते थे इस तरह से चलता था लेकिन वह जो एक मज़ा था इंजॉयमेंट था वो एक अलग ही था हमको याद है जब हम लोग घर पे भी क्रिकेट खेलते थे तो हमारा बॉल बहुत ख़राब हो जाता था तो हम घर पे उसको पॉलिश करते थे लाल रंग का पॉलिश ला उसको करते थे और चमकाते थे कि बिल्कुल नए जैसा दिखे कल के मैच के लिए तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो कि मतलब काफ़ी हमको आनंद देती थी जब कॉलेज में हम लोगों ने एनसीसी किया तो एनसीसी में भी हम लोगों को परीक्षा देना थी तो मैंने दोनों परीक्षाएं पास करी और सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट होता है तो सी सर्टिफिकेट हाईएस्ट होता है जिसके बाद में क्या आप सीनियर अंडर ऑफिसर बनते हैं मेरे को वो रैंक भी मिल गई उसमें और इधर कॉलेज के क्रिकेट में भी मेरा काफ़ी अच्छा ये रहा सभी इंटर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक मैंने रिप्रजेंट भी किया कॉलेज को और मुझे काफ़ी कहने में खुशी होती है कि मैं चारों तरफ से अपने आप को काफ़ी मतलब सुदृढ़ और इसका अनुभव करता हूं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं उसी समय कॉलेज में जब हम पढ़ रहे थे तो कई छोटे छोटे साइंटिफिक मेरे को आ, ये एक्सपेरिमेंट्स करने की भी इच्छा होती थी सिनेमा देखना बड़ा मुश्किल होता था उस समय के दिनों में तो हम लोग क्या करते थे कि सूरज की किरणें अपने इससे दर्पण से मिरर से अपने कमरे के अंदर लाते थे और वहाँ पे आगे लेंस लगा करके एक फिल्म लगा करके और उसको हम लोग दीवाल के ऊपर देखते तो हमको बड़ा आनंद लगता था कि उस समय की फिल्म अपन मतलब यानी जो थिएटर में नहीं देख सकते वो अपने यहाँ पे घर पर हम दीवाल पे देख सकते थे और फिर उसको हम घुमा घुमा करके अलग अलग फिल्मों को देखते थे तो काफ़ी आनंद आता था कई छोटी छोटी चीज़ें हम लोग घर पर एक्सपेरिमेंट के बतौर बनाते रहते थे एक हाथ एक छोटी सी राइफल लकड़ी की बनाई थी जिसमें लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर पे रबर बैंड से हम चलाते थे तो वो भी घर पर ही बनाई गई थी तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहते थे लेकिन साथ ही साथ उस समय हम लोगों ने साइंस चूंकि पढ़ ही रहे थे साइंस बीएससी मतलब आ, मेरा खास करके मैथेमेटिक्स में काफ़ी रुचि भी रही है और मेरा अच्छा था अभी मैं मैथेमेटिक्स अभी भी अच्छा है और जैसे बच्चे आजकल ज़्यादा ज़्यादा सी चीज़ के लिए उनको बोलते हैं कि आप सत्रह और पंद्रह मिला के कितना होता है तुरंत कैलकुलेटर पे बात करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग मुँह ही बता देते हैं या किसी को सत्रह अट्ठे कितना होता है या पंद्रह नब्बे कितना होता है ये पूछो तो फिर वो एकदम पूरा पहाड़ा गिनना चालू होता है या फिर ये का मतलब गिनना चालू होते हैं तो हम लोग वैसे नहीं होते एकदम पंद्रह अठे या पंद्रह नम्बे एकदम ही बता देते थे क्योंकि हम रोज़ पहाड़े पढ़ते भी थे करते भी थे और हमको याद है कि गणित जब हम करते थे तो कोई गणित एक प्रॉब्लम लेने के बाद में हम छत के ऊपर जो मुंडे रहते थे उसके ऊपर पेंसिल से लिख लिख करके उसको सॉल्व करते थे जिससे कि हमें मालूम रहता था कि हमारी कितनी बार कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है तो हम अपने को सुधारने की बहुत कोशिश करते थे और इसी कारण से मेरे कई सारे दोस्त थे अच्छे अच्छे मतलब पैसे वाले लोग थे वो मेरे को घर पे बुलाते थे कि तुम हमारे साथ पढ़ाई किया करो और हम उनके बगीचे में बैठ करके फिर हम वो मैथेमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे काफ़ी अच्छा लगता था मज़ा आता था और करते करते ऐसे कम्प्लीट बी हुआ उसी समय हमको एक और चस्का लग गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स uh, मतलब ऐसी कोई खास चीज थी नहीं हालांकि लेकिन हमने उस समय एक क्रिस्टल रेडियो बनाया था क्रिस्टल रेडियो मीन्स एक uh, आपका इसका जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है उसके साथ में कॉयल लगा करके और एक ऊपर एरियल लगा के बिना बैटरी के सिर्फ हेडफोन लगा करके आप लोकल स्टेशन आराम से सुन सकते हैं हम रात को छत पे जब गर्मी में सोते थे तो कान को लगा के पूरे रात को गाने सुनते रहते थे जो भी लोकल स्टेशन होता था उसके काफ़ी अच्छा लगता था आजकल यदि हम किसी को बताते तो बच्चे जो इंजीनियर कर चुके होते उनको भी ये मालूम नहीं होता कि क्रिस्टल रेडियो क्या होता है और वो हमने उस समय हाथ से बनाया था काफ़ी मजा आता था उसमें सुनने के लिए और कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हम लोग करते रहते थे वो बेसिक रेडियो था एक्चुअली रेडियो की जो शुरुआत है वो बेसिक रेडियो था कि डिटेक्टर कैसे होता है और सिलेक्शन कैसे होता है स्टेशन का वो सब उसमें आता था तो वो हमने सब करने के बाद में सत्तर इकहत्तर में जब बी एस कर लिया फिर हमने सोचा कि अब क्या किया जाए तो मैंने एक ऑयल टेक्नोलॉजी का उसमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का कोर्स चलता था तो वो मैंने कम्प्लीट किया जिसमें कि ऑयल टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे कई सारी जानकारियां मिली जिसमें कि अलग अलग खाने वाले तेलों को आप रिफाइनिंग कैसे करोगे और उसको वनस्पति घी यानी कि डालडा में कैसे कन्वर्ट करोगे और उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए इस तरह की पूरी प्रक्रिया के बारे में वहाँ पर हमको मालूम पड़ा जब उन्नीस सौ में जब हम आए तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए नौकरी तो करना ही है अपने को घर पे किसी को जो प्र, मतलब प्रेशर नहीं था कि हमको नौकरी करना ही है लेकिन बीच में क्या हुआ 1967 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया जब पिताजी का देहांत हो गया तो फिर थोड़ा सा मतलब यानी घर पे थोड़ी हल सी हलचल सी होगी क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति चला जाता है जिसका वर्दहस्त या हाथ आपके ऊपर सभी के ऊपर रहता है या जो होता है उस समय तक तो अपन बिल्कुल निर्धार हो जाते हैं कि आप मतलब मैंने कोई भी विपत्ति आएगी तो पहले वो व्यक्ति देखेगा और फिर आपके ऊपर उसका असर आएगा तो वो ना होने से भी थोड़ा सा हमको थोड़ा सा फील हुआ लेकिन अब धीरे धीरे करके वो भी ज़िंदगी आगे निकलती गई उसी बीच मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी कोशिश करी मिलिट्री के लिए जॉइन जाँ, ज्वाइन करने के लिए तो तीन बार मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में गया तीसरी बार में वह शॉर्ट सर्विस कमीशन की प्रीलिमिनरी पास हो गया और एसएसबी के लिए गया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए लेकिन वहाँ जाने के बाद में वहाँ नहीं उसको आगे क्लियर कर पाया तो वापस वापस आना पड़ा और उसके बाद में फिर मैं ग्वालियर जब वापसी था तो वहाँ पर मेरे को मालूम पड़ा कि एक ग्वालियर ये है ग्वालियर सिलिका केमिकल्स है हालांकि मेरे को अनुभव बिल्कुल भी नहीं था और वो ग्वालियर सिलिका केमिकल्स मीन्स वो सिलिका जेल बनाती थी और सिलिका जेल मीन्स आपको मालूम है कि जैसे दवाइयों में छोटी छोटी पोटलियां आती है शक्कर जैसे दाने निकलते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के साथ भी वो आती है रखी उसको सिलिका जेल बोलते हैं चूँकि वो इसलिए रखी जाती है कि यदि कहीं मॉइस्चर हो मतलब आर्द्रता हो आपके एटमॉस्फेयर में तो वो उसको पूरा उसको ये कर लेती है ग्रहण कर लेती है और उस चीज़ के ऊपर उसका असर नहीं होता आर्द्रता के कारण मतलब मॉइस्चर के कारण तो इसीलिए उसको वहाँ पे रखा जाता है तो उसको बनाने का क्या तरीका है वो फैक्ट्री डली हुई थी और उनको केमिस्ट की ज़रूरत थी और उन्होंने मेरे को बुलाया वहाँ पर मेरे को उसका कुछ भी अनुभव नहीं था लेकिन मैंने बोला जैसे अभी तक वही आदत बनी हुई किसी ने अपने को कोई जवाबदारी दी तो ना नहीं बोलने का करने का तो हम मैं उसमें ज्वाइन हो गया जब ज्वाइन किया तो मैंने बोला अब इसको कैसे किया जाए क्या किया जाए तो मेरे को वहाँ पर हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ग्वालियर में डीआरडीओ आर उसके जो डायरेक्टर थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आप काय को चिंता करते आप तो हमारी लाइब्रेरी में जाकर पूरी पार देख लो उसकी किताबें सब कुछ है वहाँ पर मैं रोज वहाँ जाता था चूँकि उस समय कंप्यूटर नहीं था इंटरनेट नहीं था तो लाइब्रेरी में जा कर के मैं नोट्स बना कर लाता था, था वहाँ से और वहाँ पर वहाँ से लाने के बाद मैं इधर फैक्ट्री में आके उन नोट्स के हिसाब से मैं प्रोसेसिंग करता था प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता था अब क्या हुआ जब बनाता था तो वो जो मैं सिलिका जेल बना रहा था वो काफ़ी पीले रंग की बन रही थी मेरे को काफ़ी परेशानी हुई कि ये पीले रंग की सिलिका जेल तो दिक्कत आएगी फिर क्या किया जाए तो फिर इस चीज़ को जो कि मैंने मतलब मैंने वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस समय आयन एक्सचेंज प्रोसेस जिसे बोलते हैं जो कि आजकल आप लोग आर का पानी पीते हैं और उसमें भी एक्चुअली रेजिन ही यूज़ किया जाता है पानी को उस कैटाइन एक्सचेंज और एनआन एक्सचेंज रेजिन में से पास किया जाता है तब आपको प्योर वाटर मिलता है वही प्रोसेस इसमें था कि वो सिलिका जेल बनाने के लिए सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन को कैटन एक्सचेंज रेजिन में से पास किया जाता था और जब उसका सॉल्यूशन नीचे निकलता था तो वो सिलिसिक एसिड होता था और वो सिलिसिक एसिड के लिए सेटिंग करते थे उसको जमाने की कोशिश करते थे और फिर उसको बाद में उसको ड्रायर में डाल करके उसको हॉट एयर से उसको ब्लोर करके उसको ड्राई करते थे तो ड्राई होने के बाद जब मॉइस्चर निकल जाता उसके बारीक बारीक शक्कर जैसे दाने निकलते थे लेकिन वो पीले निकलते थे मैं बड़ा परेशान क्या हो गया क्या हो गया करके तो फिर वो एक साइंटिस्ट जिसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी तो उससे मैंने कांटेक्ट किया वो जोरात में रहता था तो वो बोला कि आप का चिंता करते हो मैं आपको कर दूंगा तो मैंने बोला आपको आना पड़ेगा यहाँ पे तो बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ सात दिन के लिए उसको स्पेशली बुलाया गया उसको होटल में रुका और फिर सात दिन वो मैंने उसके साथ में काम किया हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि उसने हमारे यहाँ पर काम किया मैंने उसके साथ में काम किया चूँकि सीखना मेरे को था और शुरू से यही सीखने की आदत जो रही है वो अभी तक है मेरे पास में और उसने मेरे को बताया कि ये सिलिका जेल को आप सफ़ेद कैसे कर सकते हो उसने बोला कि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है सिलिका सोडियम सिलिकेट में इसलिए आपका ये पीला हो रहा है और उसने उसको तुरंत साफ करके मेरे को बता दिया दे कि देखो अब ये शक्कर रखो और इसके साथ में ये रखो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी सिलिका जेल तो इस तरह से मेरे को वो टेक्नोलॉजी अभी भी याद है कि मैं इतने इसमें से और इतनी अच्छी चीज़ सीखने को मिली नहीं तो आजकल आसानी से कभी किसी को बिना मेहनत के तो नहीं मिलती हालांकि ये तो है मेहनत तो अपने को करना ही पड़ती है उसके बाद में मैंने जब आठ दो साल वहाँ पे काम करने के बाद में फिर मैंने ग्वालियर ऑटो इंडस्ट्री थी जो कि कंट्रोल केबल्स बनाती है अब तो बंद हो गई वो लेकिन ग्वालियर ऑटो इंडस्ट्रीज़ में कंट्रोल केबल्स आपके गेयर वायर क्लच वायर एक्सलेटर वायर वो बनाती थी और उनका ओरिजिनल इक्विपमेंट में सप्लाई था मतलब जैसे वास्पा बजाज में था स्कूटर इंडिया लिमिटेड में था और भी कई सारे राजदूत वगैरह मोटरसाइकल या बुलेट वगैरह में, में हाँ ये इसको जॉइन किया मैं उन्होंने मेरे को बुलाया और वो बोला कि आप हमारा सेल्स मार्केटिंग देखो और वो भी पूरा ऑल ओवर इंडिया का मार्केटिंग देखो मैंने बोला बापरे अच्छा तनख्वाह कुछ ज़्यादा थी नहीं ढाई सौ मिलते थे उसी में घूमते थे मजे करते थे लेकिन चूंकि बैचलर थे तो कोई हमें कोई दिक्कत नहीं थी घर पे भी कोई ऐसी दरकार नहीं थी कि मेरे को घर पे कुछ पैसे देना है उनका तो यही कहना था कि तुम अपने पैरों पे खड़े रहो सबसे बड़ी चीज़ तो वही थी और वो जो चीज़ है वो अभी तक अपने को मतलब मैंने फ़ायदा देती है कि अपन लोग हम हमारे पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं भले कितनी भी दिक्कतें आए और दिक्कत आना भी एक आपके आपके लिए शुभ ही होता है आने वाले समय को आपको अच्छा करने के लिए वही एक आ, मतलब आ, शिक्षा मिलती है कि आप कैसे कर सकते हो तो उसमें फिर हमने काफ़ी मतलब मैंने काम किया मैंने ऑल ओवर इंडिया में घूमते घूमते घूमते घूमते पूरे इंडिया में घूम कर काम, काम किया जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप जो है अपना पढ़ाई पूरा होने के बाद काफ़ी जगह जो है आपको इन्विटेशन मिला उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को करते गए सीखते गए आगे बढ़ते गए तो इस तरह से आपके जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपने खुद होके सीखा और उसके साथ साथ जिस तरह का समन्वय समय आपके पास आता उस तरह की चीज़ों को आप सीखना शुरू कर देते पहले आपने केमिकल फैक्ट्री में काम किया उसके बाद फिर मार्केटिंग लाइन में आपने एंट्री की वहाँ पर भी वो जो भी चीज़ें आपके सामने आई उसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने करने की कोशिश की तो उसलिए एक जिज्ञासा भी रही आपके पास और एक सीखने की कला भी रही और साथ ही साथ आपको फैमिली का जो है या परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि वहाँ का कोई भी आपको किसी भी तरह का प्रेशर या बर्डन नहीं होता था कि आपको कोई जबरदस्ती इतनी चीजें किसी को देना है ऐसा कुछ भी नहीं था तो वो एक प्लस पॉइंट आपको मिला आपको सपोर्ट मिला फैमिली का जिसके वजह से आप बिंदास हर चीज को सीखने के लिए आगे बढ़ते गए चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें जयवंत जी से करेंगे लेकिन अभी देते छोटा सा ब्रेक जी हाँ सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं ब्रह्मकुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो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 मन जीता है उसने जगत को जीता है मन की चंचल जिसने संयम की जोर से बांधी जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी मन की चंचल के विवेक का तीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी बन गए वही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 ग्वालियर से मध्य प्रदेश ग्वालियर से जैवंत जी जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी बातें उनके जीवन के हम सुन रहे अनुभव अनुभव अन्भो हम सुन रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने अपने पैरों पे तो आपने खड़े होने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद मेहनत की और सीखने की एक जिज्ञासा वृत्ति के साथ आप हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश की और पूरे भारत में भ्रमण करने का भी मार्केटिंग के माध्यम से आपको एक सुअवसर प्राप्त हुआ और चलिए उस समय की अगर बात कहें मार्केटिंग में आज तो बहुत सारे पेमेंट हो गए लोगों को लेकिन अगर आप इसों कर रहे होंगे तो किस तरह से करेंगे ये भी एक कल्पना वाली बात है आज के यूथ को या आज के लोगों के लिए तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली में जैसे कि कुछ समय के बाद तो हम शादी करते हैं फिर कुछ नई चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ती है फिर कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर वहाँ किस तरह से एडजस्टमेंट की बात आती है समझ की बात होती है तो आगे आपका जीवन जो चला उसमें किस तरह से आप आगे बढ़ें पुनः एक बार सभी को नमस्कार खास करके रेडियो मधुवन के सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया कि मेरा जीवन जो अभी तक हुआ है और मैंने किस तरह से उसको अपने पैरों पर खड़े होकर शिक्षा ग्रहण करके की है तो वह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है जिस समय मैं उन्नीस सौ में जब मैं कर रहा था तो उस समय मेरे को हैम रेडियो की भी काफ़ी कुछ इच्छा हो ही चूंकि हमारे कई सारे लोग वहाँ पर ग्वालियर में कर रहे थे तो उस समय उन्नीस में मैंने परीक्षा दी उसकी पढ़ाई करी बाकायदा और परीक्षा दे करके वो परीक्षा पास करी और उस समय मेरे को लाइसेंस मिला उसके बाद लेकिन सवाल आता था कि अब हम हमारा स्टेशन कैसे लगाए वायरलेस का स्टेशन तो पैसे थे नहीं ढाई सौ रुपये या जैसे मिलते थे या जो भी मैं Uh, कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि मैं एक फैक्ट्री में uh, मतलब मैंने काम करने जाता था वहाँ से आने के बाद मैं कई सारे ट्यूशंस करता था और उस समय साइकिल से ही भागा दौड़ी करके मैं ट्यूशंस पे जाता था और ट्यूशन के भी पैसे आपको आश्चर्य लगेगा कि एक ट्यूशन के पचास रुपए मिलते थे और ये मालूम पड़ता था कि अपन ने आज इतने बच्चों को पढ़ा लिया चलो बहुत अच्छा लगा कि चलो कौन तुमने तो बच्चों को कुछ तो अपन शिक्षा दी वो पैसों से ही हमने आगरा जाकर के कुछ सामान ला कर के अपना रेडियो बनाना चालू किया और हमारा एक रेडियो स्टेशन छोटा सा बन गया बड़ी खुशी हुई कि हम दुनिया में सबसे बात करते हैं उस समय और उस समय करते करते फिर हमारा वो स्टेशन भी अच्छा चलने लगा और ये शौक़ के साथ साथ मेरी नौकरी भी चलती रही जब नौकरी में आगे बढ़े तो वो ग्वालियर ऑटो इंडस्ट्री में जब मैं काम कर रहा था तो मैं एक बार घूमते घामते Uh, मेरे को मालूम था कि ढाई रुपए में कुछ नहीं हो सकता लेकिन हमारे जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया था उन्होंने बोला कि भिड़े जी आप एक काम किया करो जब भी सुबह आप बाज़ार में निकलो ये सोच के निकला करो कि कम से कम 1000 रुपए का ऑर्डर बुक करना है आपको बस और कुछ मत करो आप एक से ऊपर जाने का ही नहीं है आपको वे उसी की उसी हिसाब से मैं चलता था और मैं ज़्यादा फिर घूमता भी नहीं था क्योंकि तीन या चार दुकानों में या कहीं अधर कंपनीज़ में, में मेरे को एक हज़ार रुपये का ऑर्डर मिल जाता था तो मैं आ कर के अपने होटल पे रूम पर आराम करता था क्योंकि फिर ज़रूरत नहीं थी मेरा आज का टारगेट पूरा हो गया और छोटा छोटा टारगेट पूरा करने के बाद ही आप एकदम बड़े टारगेट पर पहुँचते तो इसलिए अपन एकदम ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम एकदम पाँच का कर ले और फिर पाँच दिन की छुट्टी मना वो भी नहीं होना चाहिए रोज़ का कुछ न कुछ काम होना बहुत जरूरी होता है जिससे कि आपके दिमाग को कुछ नई सोच मिलती है नए लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है वो करते करते एक बार फिर मैं अहमदाबाद गया तो अहमदाबाद में मैंने आप उस समय जानते हैं कि बहुत सारी ये इंडस्ट्री थी अब कपड़े की और ख़ास करके इतनी इंडस्ट्री थी कि उसको मैनचेस्टर भी कहा जाता था और वहाँ पर एक केबल लगती थी स्पेशल जो कि उसको स्पिनिंग करने के टाइम पर या उसके रिवोल्यूशन काउंट करने के लिए उसको कितनी तेज़ी से घूमना है वो सब कंट्रोल करने के लिए केबल की ज़रूरत पड़ती थी वो केबल कोई नहीं बनाता था मैंने उनको बोला कि आप मेरे को एक सैंपल दीजिए हमारे फैक्ट्री में हम बना करके आपको भेज सकते हैं मैंने फैक्ट्री में भेजा तो उसका सैम्पल भी आ गया था और वो अच्छा सक्सेसफुल भी रहा लेकिन बात होती है कि वहाँ पर जब अहमदाबाद में था तो मुझे मालूम पड़ा हमारे कोई पहचान के तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक कंपनी है वहाँ पर कुछ इंटरव्यूज़ निकले हैं और तुम चाहो तो वो इंटरव्यू जा कर के ज्वाइन कर लो एक बार दे तो दो क्या फ़र्क पड़ता है मैंने बोला काय का है तो बोले कि वो ऑयल रिफाइनरी है और वनस्पति प्लांट का है मैंने बोला यार मुझे कोई अनुभव तो है नहीं मैं जाके क्या करूँगा और उनका क्या जवाब दूंगा तो वो बोले कि अरे चले तो जाओ आप देख ले नहीं होगा तो नहीं होगा नहीं तो ये नौकरी तो चली रही है आपकी <laughs> तो मैंने बोला चलो ठीक है तो अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर रखियाल नाम का एक गांव था छोटा सा वहां जाकर के मैंने इंटरव्यू दिया इंटरव्यू देने के पश्चात उन्होंने मेरे को बोला कि भिड़े जी चूँकि मेरा इंटरव्यू नॉर्मली ऐसा रहता है कि मैं जो वास्तविक चीज़ होती उसी के ऊपर मैं ज़्यादा बोलता हूँ मैं झूठ या कोई ऐसा किसी को भी आश्वासन भी नहीं देता कि जो मैं नहीं कर सकता तो दूसरी एक चीज़ और जो मेरे साथ में क्वालिटी से जुड़ी हुई थी क्योंकि मेरा इंग्लिश भी अच्छा था और वहां चूंकि गुजरात का एरिया था वहां पे इंग्लिश बोलने वाले लोगों की बहुत कमी थी तो उनको ये लगा कि शायद इस व्यक्ति को अपन ले लेंगे तो अपने यहाँ पर दो तीन चीज़ों का फायदा हो जाएगा अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति मिल जाएगा कॉन्फिडेंट जो ऐसे व्यक्ति में है वह व्यक्ति मिल जाएगा और अपने फैक्ट्री को उसका लाभ भी मिलेगा उन्होंने मेरे को बोला कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो तो मैंने बोला आपने सेलेक्ट कर लिया तो बोले कि हाँ आप बोलो कब कर रहे हो तो मैंने बोला पहले तनख्वाह तो बताओ सैलरी क्या दोगे तो उन्होंने बोला कि हम आपको तीन सौ रुपये देंगे और तो मैंने बोला वहाँ ढाई मिल रहा है यहाँ तीन मिल रहा है चलो पचास रुपये तो पचास रुपये ठीक है मैं आ जाऊँगा लेकिन मैं पहले वहाँ जा करके रिजाइन करके फिर मैं आता हूँ और आपका रहने वगैरह का मेरे को बता देना कैसे तो उन्होंने बोला हम आपको बैचलर क्वार्टर देंगे मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं मैं ग्वालियर गया वापस वहाँ पे इनको ना बोला ये फैक्ट्री को और वहाँ से वापस आकर के मैंने ये फैक्ट्री ज्वाइन करी फैक्ट्री जैसे ज्वाइन करते तो उन्होंने मेरे को बैचलर क्वार्टर दिया बैचलर कोटर देने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि आपको लेबोरेटरी में एज ए केमिस्ट काम करना है जितने भी सैंपल्स आपके ये आते हैं मतलब रॉ मटेरियल आता है ऑयल अलग अलग टाइप के ऑयल्स आते हैं जैसे सरसों का तेल हुआ या ग्राउंडनट ऑयल हुआ या आपका तिल्ली का तेल हुआ यहाँ तक कि आपके मूँगफली आती है और सोयाबीन आती है इन सब को टेस्ट करना है आपको और उसकी रिपोर्ट आपको उस पार्टी को देना है जिससे वो पार्टी से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि उस वो वो चीज़ किस भाव से ली जाए या उसको पेमेंट किस तरीके से किया जाए तो टैंकर के टैंकर आते थे क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी थी बिरला ग्रुप का था और वो फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर मतलब मेरे को तो थो थोड़ा फैक्ट्री थो थो देखकर ही घबराने को हो गया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में मैं क्या कर पाऊँगा और इन्होंने मेरे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी दे दी है कि पूरी फैक्ट्री का मतलब महीने का जो इनकम है वो मेरे कारण ही मिलने वाली है सबको चूँकि मैं एक गलत रिपोर्ट दे दूँगा तो पूरा तेल और ये सब ये हो जाएगा आ, तो फिर मैंने बोला चलो फिर भी अपन घबराने की जरूरत नहीं अपन तो करो काम काम करना चालू किया वहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने वो सब टेक्निक सीख ली जो कि वहाँ पे एक लेबोरेटरी केमिस्ट के लिए आवश्यकता होती है जब वो आवश्यकता मैंने अपनी पूरी कर ली तो उन्होंने मेरे को बोला कि भिड़े जी आप अब एक काम करिए छः महीने हुए थे मेरे साथ में और भी तीन चार केमिस्ट थे और वो सब गुजराती ही थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि भिटेजी आप एक काम करिए आप ये लेबोरेटरी को छोड़ दो आप तो ऊपर आ जाओ प्लांट में प्रोडक्शन में आ जाओ तो और वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि प्रोडक्शन में काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरी प्लांट की जिम्मेदारी होती है और जब मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया तो मेरे साथ वाले केमिस्टों को बहुत बुरा लगा कि देखो हम तो गुजराती होकर भी ये लोग हमको नहीं ले आ लेकिन ये गुजरात के बाहर के व्यक्ति को वहाँ ले जाने की कोशिश करें लेकिन क्या होता है एक आदमी का कॉन्फिडेंस देखा जाता है आपका ये दिखाया था है कि आप में काम करने की कितनी इच्छा है और किस तरह से आप काम करते हैं। वहाँ ऊपर प्लांट में चला गया वहाँ प्लांट में जाने के बाद में पूरा प्लांट बहुत बड़ा था वहाँ पे और करीब हमारा एक दिन का प्रोडक्शन 250-300 मतलब टन के करीब था ऑयल का तो हमको महीने के उन्होंने टारगेट देते दे थे, थे कि आपको कम से कम अठारह से मतलब मैंने कम से कम दो टन तक का माल बनाना है क्योंकि वो फैक्ट्री ऐसी थी कि साल में से आठ या नौ महीने मिलिट्री को सप्लाई आता था डिफेंस को और वहाँ पर टारगेट पूरा करना बहुत ज़रूरी रहता था क्योंकि रेलवे ट्रैक भी बिल्कुल इसके मतलब फैक्ट्री के अंदर तक आया हुआ था तो पूरी वैगन की वैगन लग रही रहती थी, थी और वो चलता था तो वहाँ पर मेरे को काम करने में और सीखने में बहुत अच्छा लगा कई सारी चीज़ें ऐसी ऐसी सीखी कि कुछ पूछो मत उसी दरमियान जब मैं एक बार ग्वालियर आया तो ग्वालियर में घर के सब लोग अब बोलने लगे कि अब तो तुमको नौकरी लग गई अब तुम तो शादी कर लो और एक एक दो लड़की पहले देखी तो मैं उधर ध्यान नहीं दिया लेकिन एक लड़की देखी तो मैंने उसको पास कर दिया मैंने छोड़ो एक बार झंझट जल्दी से हाँ बोल दो और छुट्टी करो और हाँ बोल कर मैं वापस अहमदाबाद चलाया क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं है प्राइवेट नौकरी आप सब जानते हो वहाँ पर हम लोग तीन केमिस्ट थे और तीनों केमिस्ट पूरे सातों दिन चौबीस घंटे और पूरे तीन सौ पैंसठ दिन काम करते थे एक दिन की छुट्टी नहीं रहती ना दिवाली दशहरा होली कुछ नहीं।, नहीं।, नहीं तो अब क्या करें वो तो यदि एक व्यक्ति छुट्टी पर चला जाए तो बाकी दोनों को या तो बारह बारह घंटे करना पड़ता था यदि किसी को छुट्टी चाहिए तो वो एक दिन 16 घंटे करता था फिर वो छुट्टी लेता था फिर वो दूसरा 16 घंटे का इस तरह से अरेंजमेंट होते थे तो हम तीन केमिस्ट में सब आपस में जो कुछ चलता रहता था लेकिन काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मेल जोल काफ़ी अच्छा था जयवंत जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप अपने जीवन काल में जो आपने ड्यूटीज निभाई हैं और समय के अंतराल में जिस तरह की बातें आपके सामने आई वैसे वैसे आप बदलते गए और अपने आप को उस चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हुए उनको अच्छी तरह से सीखा और आगे आपने अपने आप को साबित भी किया चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है जयवंत जी से बात करते हुए लेकिन अब वक्त हो गया है समय की सीमा जो है हमें कह रहा है कि अब अंतिम पड़ाव पर हम पहुँचे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके जो जीवन में बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं हैं जाती है, लेकिन कुछ चीजें याद रह जाती हैं। तो आपके जीवन में जो जो बहुत ही यादगार पल पल पल है, वो कौन-कौन से थे? हालांकि ऐसे तो पल काफी होते हैं क्योंकि हर एक जीवन में अच्छे और बुरे दोनों पल आते हैं लेकिन एक पल में आपको बता दू सन उन्नीस सौ बोलते हैं उसे तो उस समय जब मोरवी में फ्लड आया था तो मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पे स्पेशल मैंने कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया था डिजास्टर के लिए और मुझे याद है कि जब हम वहाँ पे दे रहे थे तो चारों तरफ तो डेड बॉडीज पड़ी थी और उनके बीच में बैठ कर के हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे वो पल एक था और उसके बाद वापस आने के बाद में हमको ऐसे लगा कि हमने कुछ अलग काम किया है हम साधारण व्यक्ति न होकर के असाधारण व्यक्ति है क्योंकि ऐसे स्थिति में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता सभी लोग जानते हैं कि साधा इंजेक्शन देते हैं या कभी कोई सुई चुप जाती है और खून निकलता है तो लोगों को बेहो, लोग बेहोश हो जाते हैं खून देखते ही लेकिन वहां पर हम लोगों ने जिस परिस्थिति में काम किया है हम जानते हैं कि वहां पर किस तरह से काम होता है और हम लोग कैसे परिस्थिति में से निकले किन लोगों को हमको बताना पड़ा उनके घर पर क्या बताना पड़ा एक तो वह पल था उसके बाद में मैं जब तंदानिया चार वहाँ से फिर अफ्रीका चला गया था चार साल के लिए और अफ्रीका में भी मेरा काफ़ी अच्छा गोल्डन पीरियड रहा बहुत अच्छा पीरियड रहा हालाँकि अफ्रीका बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया है लेकिन वहाँ पर ये होता था यदि मेरे को कोई चीज़ नहीं मिलती तो तुम्हारे वाले को भी नहीं मिलने वाली तुमको भी नहीं मिल रही शक्कर तुमको नहीं मिलेगी तो मेरे को भी नहीं मिलेगी जो तुमको है तो वो ही मेरे को है सब बराबरी पर थे तो खुशी से सब लोग निकालते थे काय को दुख करने का किसी चीज़ का मजे से रहो मज़े से खाओ पियो जो मिल रहा है उसी में निकलाओ हमको याद है जब शक्कर मिलती थी पूरे महीने भर का एक राशन मिलता था हमारा बच्चा हुआ था उसी समय तो हम वो शक्कर बच्चे के लिए ज़्यादा रखते थे दूध में डालने के लिए और हम चाय चाय में बहुत कम डालते थे और तभी से कम शक्कर कम शक्कर करते हुए हमारी मिसेस अभी तक मेरे को कम शक्कर की चाय पिलाती है <laughs> तो हालांकि डायबिटीज नहीं है लेकिन अब क्या होता है कि वो शक्कर तो कम डालने की आदत हो गई उसके बाद में हम ग्वालियर आ गए वापस और उसके बाद एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इसे वो जिस समय उन्नीस पिन्चानवे छियानवे की छियानवे की बात है हालांकि 96. 96 की तो उस समय हमारा बच्चा अचानक बीमार हो गया डॉक्टर के पास ले गए और उस समय वो डॉक्टर के पास जाने के बाद में उसने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जिसको कि हम भी नहीं समझ पाए और दो दिन के अंदर वो पंद्रह साल का हमारा लड़का अचानक गुजर गया जब गुजर गया तो वह हमारा एक ही बेटा था वो लड़की भी नहीं और कोई नहीं लेकिन वो हादसा मैं आज तक कभी नहीं भूल सकता और छियानवे में होने के बाद में आप समझ सकते हो कि एक पति पत्नी या एक कपल जो हस्बैंड वाइफ है वो अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं हमने तो यहाँ तक देखा है कि तीन तीन लड़के होते हैं और एक लड़के की डेथ हो जाती है तो पेरेंट्स या माता जी पिताजी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कई लोग कई लोग तो कई बार पागल हो जाते हैं लेकिन हम लोगों ने अपने आप को इतना सुधार लिया और अपना पूरा जीवन समाज सेवा में ही हमने निर्णय लिया कि आप समाज सेवा में ही अपने को गुजारना है और देना है लोगों को शिक्षा देना है लोगों को अच्छी चीज़ें देना है और लोगों को अपन अच्छी चीज़ देंगे तभी अपन खुश रह पाएंगे हमारा यही ध्येय है कि हम यदि अच्छा करेंगे सोचेंगे तो हमको भी अच्छा ही कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा हमको न तो पैसे की कोई चाहे ना ही किसी चीज़ की हम लोग खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं यही मेरा आखिरी संदेश है सभी लोगों के बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप अपने जीवन के जो यादगार पल हैं उनको हमारे बीच में शेयर किया और बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगा कि हालांकि हमारे परिवार में किसी की अगर पड़ोस की भी डेथ होती है तो कुछ यादें हमारे साथ जुड़ जाती हैं और अगर अपने सगे संबंधी में किसी की डेथ होती है तो बहुत ज़्यादा समय तक वो यादें बनी रहती हैं और उनकी याद सताती रहती हैं तो कई बार मेंटली टॉर्चर भी हो जाता है मेंटली व्यक्ति डिस्टर्ब भी हो जाता है और आपने अपने आप को संभाला अपने बच्चे की डेथ पे अकेला लड़का आपका वो 15 साल की उम्र में गुजर गया तो आपको बड़ा दुख हुआ लेकिन उस सदमे से आप अपने आप को उभर कर संभालते हुए समाज सेवा की तरफ अपने आप को आपने मोड़ा तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि जयवंत जी की जो जीवन कहानी को हमने सुना और उनके बहुत सारी चीजें जो है सीखने जैसी हैं जब भी आप सीखने की वृत्ति रखते हैं सीखने का एटीट्यूड रखते हैं तो आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाता है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आ, कुछ यादें जो बहुत सारी यादें आपके पास थी जिसमें से तीन चार यादें हमने सुनी और हमारे सभी लिसनर्स जो हैं काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से उन सभी के लिए एक मैसेज और या मैसेज नहीं तो जो गीत आपको पसंद हो कोई भी एक फिल्मी गीत जो आपका मन को छू जाता है जब भी आपको अगर खालीपन लगता है तो आप उस गीत को सुनते हो तो उस गीत के दो लाइन जरूर बताइए ऐसा होता है जब कोई गीत की बात आती है तो कई सारे गीत ऐसे हैं जो कि मन को छूते हैं खास करके जो मेरे पसंदीदा जो गायक है लता मंगेशकर तो है ही है लेकिन किशोर कुमार और मुकेश इन लोगों के जरा खास करके मुझे अच्छे लगते हैं और यदि उसके साथ में जैसे बोलते हैं ना कोई घी में थोड़ा शक्कर डाल दे तो इन लोगों के साथ में यदि लता मंगेशकर का भी रस घोल दिया जाए तो और भी अच्छा लगता है यही एक बात है लेकिन मैं सबको जाते आते एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कभी भी किसी चीज़ से घबराना मत अपने चेहरे को हमेशा हँसता हुआ रखो यदि आप अपने आप को हँसता हुआ रखोगे तो दूसरे के दुख तो वैसे ही जो आपके पास दुख लेकर आता है आधे से ज़्यादा भाग जाते हैं और आप उसका काम किसी भी तरीके से यदि वो आपको बताता है पीड़ा बताता है तो आप उसको दूर कर सकते हो तीसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी किसी चीज़ से मुहमत मोड़ो सीखने की हमेशा कोशिश करो मैं भी अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे को अभी कई सारी चीज़ें सीखना है मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है लेकिन मैं अभी भी सीखने की कोशिश करता हूँ कोई भी छोटा व्यक्ति भी आता है और मुझे बताता है तो मैं उसको बोलता कि भाई मेरे को तो सीखना पड़ेगा तुमसे तो बोलता है कि अरे सर आप तो गुरु हो गुरुजी हो रही है मैंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती देखो आ, ये नहीं कि हम लोग सब कुछ सर्वज्ञानी हैं क्योंकि मैं जैसे एक बार दुबई गया था तो मैं हमारी मि, मिसेज जो है पत्नी है उसको मैं गूगल टॉक पर भी सिखा कर गया था कि तुम मेरे साथ में हाँ कंप्यूटर के ऊपर कैसे बात कर सकते हो तो हमारी कोशिश यही रहती हमारी पत्नी भी कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े रहे अभी उसने भी परीक्षा पास कर ली है और उसको भी हेम रेडियो का लाइसेंस मिलने वाला है मैं लेकिन सबको यही बोलूँगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमेशा सीखते रहना ही अपना धर्म होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जयवंत जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो मुझे लगता है कि हमारे जयवंत जी से जो है एक वह चीज़ तो मुझे भी सीखने को मिला है कि हमेशा सीखने की वृत्ति बनाए रखें एटीट्यूड सीखने का रखें तो आपके जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं आएगा चलिए दोस्तों सलामी जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही और हमारे साथ सेवेंटी रनिंग वाले जयवंत जी के साथ मुझे बात करके बहुत खुशी हुई और आप सभी उनकी बातें उनके अनुभव सुनकर आपको भी खुशी हुई होगी और आपकी खुशी इसी तरह बरकरार रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और जयवंत जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो